भवन अमृत हमारे महाराज के के द्वारा अभी हम ऑलमोस्ट हैं कल हम तुलसी विषय में चर्चा कर रहे थे और समाप्त हो चुकी है जस्ट थोड़ा सा उसके बारे में पढ़ेंगे चेतन चिथाम उसके बाद प्रसाद के विषय में चर्चा चलेगी ज्ञान शुरु तस्मय श्री गुरु श्रीचैतन्यमनोभष्ट स्थापितूतले स्वयं रूपा दंदेह श्रीगुरोपल श्रीगुरू निशवाम साग्र जात सह गण रघुनाथ साइतम सवधूत पिजन सरिम कृष्णचैतन्यम श्रीराधापादा सह गण ललिता श्री विशाखान्वता श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे रामा हरे रामा रामा हरे हरे वो तो हरी नाम का वो तो इंडिविजुअली हरि नाम के विषय में था ना वो उत आप वही ना कल नहीं, नहीं, नहीं, नहीं। जब के विषय में बाद में लेंगे नहीं तो क्या है उसके क्वेश्चन में ऑलरेडी चर्चा हो चुकी है बाकी चीजें बाकी रह जाती है तो ये से जो कल रामगिरदेव टू कुछ बता रहे थे तुलसी के विषय में तो अरविंद दक्ष को उसको लोकेट कर दिया पांच मिनट में फोन पे उस विषय में यहाँ पे रघुनाथ दास गोस्वामी को महाप्रभु कुछ उपदेश दे रहे हैं महाप्रभुर्धन शिला दी उन्होंने बोवर्दन शिला प्रभु हृदय नेत्र कभुनाशाय घृण लय कभ शिरे करे ने जले शिला भीजे निरंतर शिलारे को हेन प्रभु कृष्ण कोले वर यही मत तीन बक्षर शिला धरला शिला माला रघुनाथ दिया तो गोवर्धन शिला चेतन खुद उसको पूजा कर रहे थे और अपने हृदय से लगा के रखा और तीन साल बाद ये रघुनाथ दास गोस्वामी को दे रहे हैं अभी प्रभु को है यही शिला कृष्ण विग्रह इ सेवा करो तुम्हें को आग्रह प्रभु कह रहे कि गोवर्धन शिला भगवान का विग्रह है और तुम आग्रह पूर्वक उनकी सेवा करो शीलार करो यही शिलाजन अचिरात पावे तुम्हें कृष्ण प्रेम धन इस शिला का तुम सात्विक रूप से पूजन करो निश्चित रूप से बहुत ही जल्द तुम्हें कृष्ण प्रेम धन प्राप्त हो जाएगा एक कुंजा जलो आरो तुलसी मंजरी सात्विक सेवा यही शुद्ध भाई यही शुद्ध भावे करी। एक कुंजा जल दो ऐसी पूजा के लिए एक कुंजा या झर पानी तथा तुलसी वृक्ष के कुछ फूलों की आवश्यकता पड़ती है तुलसी वृक्ष फूल मतलब मंजरी हिंदी में तो फूल लिखते हैं मंजरी तो है इंग्लिश में लिखना होता है कि भाई तुलसी फ्लावर मंजिल शब्द नहीं है अनुवाद किया तो तुम तुलसी मंजरी और जल इनसे इस शिला की पूजा कर सकते हो शुद्ध भाव से लेकर दी दी मध्य कोमल मंजरी मत अष्टमजरी दिव्य श्रद्धा करी वो मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेसन ली तो गलत है वो तो पूरा गलत है में जैसे भगवद कीता भागवतम सब में है ना वो टूरिस्ट तो नहीं मुझे आज पता चला है सही नहीं है राच्मन, राच्मन का मतलब पंचपात्र इस प्रकार जो कोमल तुलसी मंजरी है कोमल मंजरी की बात है मतलब जब वो बीज नहीं बन चुकी है इस प्रकार की जो तुलसी मंजरी है जो कोमल है वो दो पत्तों के बीच में जो है उसको लेकर के ऐसी आठ मंजरी तुम श्रद्धा से भगवान को रोज अर्पण करो ऐसा बता रहे हैं कोमल मंजरी मतलब मंजरी को क्या वो नहीं होने दिया स्ट्रॉन्ग बीज नहीं बनने दिया पहले ही कोमल है तभी दो पत्तों के बीच में जो है तो मतलब दो पत्तों के नीचे से तोड़ के बीच में हो तो वो जो रामगे बता थे बताते हैं, बता रहे थे वो यहाँ पे श्री हस्ते शिला दिया श्री हस्ते शिला दिया ए यज्ञ दिला आनंद रघुनाथ सेवा को रि केला गिला इस प्रकार श्री रघुनाथ गोस्वामी तो सेवा करना शुरू कर देते है एक विशास्ति दुई वस्त्र पिहा एक खानी स्वरूप दीरे कुंजा कुंजा बारे पानी स्वरूप दामोदर ने रघु रघुनाथ दास को लगभग छह छह इंच लंबे दो वस्त्र एक पीढ़ा तथा जल रखने के लिए एक कुंजा दिया यही मत रघुनाथ कोरे न पूजन पूजा कल, पूजा काले देखे शिलाय भजन दन तो इस प्रकार से रघुनाथ दास पूजा करते हैं करते रहते हैं और पूजा करते करते वो शीला में ही वजेंद्र नंदन को देखते है प्रभुस्त दत्त गोवर्धन शीला यही चिंती रघुनाथ प्रेम भाषी गेला कि प्रभु के स्वस्त से दी हुई ये गोवर्धन शीला है ऐसा चिंतन करके रघुनाथ दास गोस्वामी प्रेम में करबदुर हो जाते है जल तुल सेवाई तारा सुखो दई छोड़ो शोपचार पूजा तत्व तो तो सुखनाय शुख, तो तो जल तुलसी मात्र से जो सेवा कर रहे हैं गोर्धन शिला की उसमें जितना रघुनाथ गोस्वामी को सुख उत्पन्न हो रहा है उतना तो पूजा जो करते हैं उससे भी नहीं प्राप्त होता है यही मत कौतो को दिन कोरे न पूजन तबे स्वरूप गोसाई तार कोहिलो बचन तो इस प्रकार से कुछ दिन जब पूजा कर रहे थे तब स्वरूप गोसाई ने उनको ये वचन कहे अष्ट को खाजा संदेश कोरोपण श्रद्धा के खाजा जो है वो समर्पण करो तो यदि वो श्रद्धा से देते हैं तो अमृत के समान है तभी अष्ट खाजा कोरे समर्पण स्वरूप आज्ञाय गोविंद कोरे समाधान इस प्रकार से स्वरूप किया गया से गोविंद जो है वो व्यवस्था करते थे और अष्टकोरी के खाजा रघुनाथ दास समर्पण करते रघुनाथ गोशाय जब भावना लंबा चलता रहेगा तुलसी जल मात्रा से उसको उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया मतलब तुलसी का कितना महत्व है ये दिखा रहे हैं हैं जगह पे तुलसी, नहीं नहीं। तुलसी और जल शीला को कर रहे शिला को मंजर और दल भी अर्पण करते हैं वो जो आपने बताया की तुलसी दल मात्र है नुल्लू के नाम फिर क्या है साधन भक्ति भक्त भक्त के द्वारा तुलसी दल अर्पण करके और थोड़ा सा चुल्लु पर जल अर्पण करके भगवान बिक जाते हैं। चतुर्मी के विषय में कुछ था। अभी आज प्रसाद का विषय शुरू हुआ है प्रसाद सबसे महत्वपूर्ण है एक बात कहते हैं अवश्य किचन जो लीजिए इसको है वो प्रसाद का धर्म है इसलिए प्रसाद इसको का बहुत थी? फेमस भी है और हमारी नकल करके स्वामीनारायण बनाए रहने वाले प्रसाद अप, अपना वो वो उनको प्रसाद कहते हैं तो वो भी फेमस बनते हैं उस प्रकार तो ये जो प्रसाद है बहुत बहुत अपने नाम की तरह ही है प्रसाद मतलब कृपा और ये ऐसी कृपा है जो कोई भी व्यक्ति ग्रहण करने के लिए उत्सुक होगा साक्षात ग्रहण कर लेते हैं बाकी सब कृपा जो वाणी रूप में आती है या दूसरे किसी रूप में आती है उसको तो ग्रहण करने में खचकते हैं ये ऐसी कृपा है जो लोग सब ग्रहण कर लेते हैं सार्वभौम प्रभु के वाक्य में प्रभु का साक्षात दर्शन इसको कहते हैं प्रसाद भगवान प्रभु का प्रसाद प्रभु का साक्षात दर्शन <laughs> तो बात सही है वास्तविकता है कि हम सब अन्नमय चेतना में है तो सब कुछ अन्नमय है हमारे तो अन्न से भगवान का दर्शन अन्न ब्रह्मा भगवान अन्न के रूप में आते हैं तो हमें कृपा देते हैं उनके माध्यम से इसलिए प्रसाद है इसलिए इसका नाम प्रसाद है प्रसाद मतलब कृपा ये कोई सामान्य भोजन नहीं है उसके जैसा दिखता है लेकिन ये ऐसा नहीं है इसके लिए ब्रह्मा जी शिव जी भी तरपते हैं कि हमको थोड़ा कुछ प्रसाद मिल जाए तो।, तो दिखता ऐसा है सामान्य सामान्य खाने की वस्तु के जैसा लेकिन वो ऐसा नहीं है वो प्रसाद ही है उससे बहुत कृपा प्राप्त होती है जन्म जन्मांतर के पाप कट जाते हैं और भक्ति प्राप्त होती है भक्ति में प्रगति होती है इसकी महिमा अपरपार है प्रसाद की किंतु जो लोग अभक्त हैं, वो इनकी महिमा के ऊपर विश्वास नहीं करते हैं। महाप्रसाद गोविंदे नाम ब्राह्मणी वैष्णवे स्वल्प राजन विश्वासों ने बताया के महाप्रसाद में गोविंद में नाम में नाम ब्रह्मणि नाम ब्रह्मणि नाम ब्रह्म में और वैष्णव में महाप्रसाद गोविंद नाम ब्रह्मणि वैष्णव स्वल्प जो लोग बहुत ही कम पुण्य वाले हैं या पापी हैं उन लोगों का विश्वास नहीं होता है विश्व विश्वास न एवं जायते तो वो दुर्भाग्य है का विश्वास नहीं होता है महाप्रसाद में लेकिन महाप्रसाद भक्त लोग विश्वास के साथ ग्रहण करते हैं भोग अर्पण करते हैं विश्वास के साथ भगवान को और फिर स्वयं उसको ग्रहण करते हैं ये प्रसाद भगवान कृपा जब डालते हैं तो जो एक खाना है वो प्रसाद बन जाता है भगवान अपनी कृपा का संचार करते हैं उसमें तो अपना भौतिक गुण छोड़ के आध्यात्मिक अस्तित्व को प्राप्त करता है तो जो खाना है वो तो द्रव्य है और वो क्यों ऐसा होता है तो वो भगवान वो भक्त के ऊपर कृपा करना चाहते है इसलिए ऐसा होता है भगवान खुद ही प्रसाद का रूप ले लेते हैं और आते हैं भक्त के हृदय में या उधर हैं तो आ, जो लोग भक्त नहीं हैं वो लोग सोचते हैं कि भगवान तो खाते नहीं हैं कहाँ है आपने जो भी कुछ रखा मैंने साढ़े चार पूरी रखी थी या पांच पूरी रखी थी सब्जी रखी थी जो भी जितना रखा था वजन करके भी थाली रखते हैं वापस निकाल कर वापस वजन करते तो उतना ही निकलता है थोड़ा सा भी कुछ कम ज्यादा नहीं हुआ तो इसका अर्थ है कि ये तो एक मूर्ति है और कुछ खाती नहीं है ये ऐसा तर्क लगाते हैं ये तो केवल आपकी श्रद्धा है ऐसे विश्वास है कि खाते हैं तो ये तो आप चाहे भगवान के सामने रखो चाहे मिकी मा उसके सामने रखो एक ही चीज हुई कोई भेद नहीं हुआ ऐसा वो लोग लॉजिक लो तर्क लगाते हैं ये जो पापी व्यक्ति है उनकी बुद्धि ऐसी चलती है इसलिए उनको विश्वास नहीं आता और भगवान भी ऐसा ही करते हैं उनको विश्वास नहीं दिलाते हैं क्योंकि वो भगवान को तोलने का प्रयास करते हैं भगवान खाते हैं तो कितना ग्राम खा जाएंगे कितना ग्राम छोड़ देंगे भगवान को टेस्ट करने का प्रयास करते हैं है कि नहीं है तो जो प्रयास करते हैं उनको भगवान दिखाते कि मैं नहीं हूँ आप जीत गए जाओ मरो लेकिन जो भक्त है वो भगवान को विश्वास पूर्वक अर्पण करते हैं और इसलिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं तदहम भक्तिया उसका श्रीतम भगवान जो भक्ति से उपहार दिया गया है भोग उसको भगवान तदहम अशनमी वो मैं खाता हूं भक्ति से जो उपहार रूप में भक्त देते हैं भगवान को जो खाना वो भगवान खाते ऐसा भगवान पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्तियाँ प्रयत्ती जो ये पत्र पुष्प जल फूल इत्यादि मुझे भक्ति भाव से जो अर्पण करता है तो वो जो भक्ति भाव से दिया गया है मुझे उसको मैं खाता हूँ ऐसा भगवान कहते हैं वहाँ पे फूल तो खा नहीं सकते हैं फूल खाने की वस्तु नहीं है पत्र पुष्पक फल और तोया तोया मतलब जल तो फल जल और पत्ता तो खा सकते हैं लेकिन फूल नहीं खा सकते तो वहाँ पे कौन से फूल की बात हो रही है कोई कहता है गोभी के फूल की बात हो रही है <laughs> लेकिन ऐसा नहीं है <laughs> केले के फूल की बात नहीं हो रही है <laughs> वहां पर विश्वनाथ चकुर् ठाकुर कहते हैं हाला कि हालांकि फूल तो सूंघने के लिए अर्पण किया जाता है लेकिन भगवान भक्त भग, के प्रेम से इतने पागल हो जाते हैं कि वो सोचते नहीं कि ये खाने की चीज नहीं है खा जाते हैं फूल को भी जैसे विदुर की पत्नी के केले के छिलके के खा गए उस प्रकार ये प्रेम का श्लोक है भगवान और भक्त के बीच जो प्रीति है उसके कारण भगवान उस भक्त को उपहार में वापस देते हैं प्रसाद के रूप में वही की, की और उस प्रसाद को प्राप्त करके भक्त अपने आप को कृतार्थ समझता है कि हाँ अभी मेरी शुद्धि हुई भगवान ने मुझे कृतार्थ कर दिया नहीं तो मैं कौन से नरक में गिरता मुझे पता नहीं क्योंकि खाना तो पड़ता शरीर को चलाना है तो खाना तो पड़ेगा ही तो और कुछ भी खाएंगे तो वो तो पाप हो जाएगा वो तो, तो भोग के लिए खाते हैं सब तो इसलिए क्योंकि भगवान है भगवान इसको स्वीकार करते हैं और इसको प्रसाद रूप में वापस देते हैं इसलिए हम इसको खा करके अपना शरीर मेंटेन कर पा रहे हैं और पाप नहीं लग रहा है उल्टा हमको हम बग, बंद नहीं रहे हैं भौतिक जगत उल्टा भक्ति जगत से मुक्ति हो रही है तो ये महान है भगवान श्री कृष्ण इस तरह से अपने आपको कृतार्थ समझते हैं प्रसाद प्राप्त करके वो ये समझते हैं कि यदि प्रसाद नहीं होता तो तो मेरी कोई गति थी ही, ही नहीं इस तरह से वो प्रसाद का महत्व समझते हैं भक्त जो अभक्त नहीं समझ सकते प्रसाद का मंत्र इसलिए इस प्रकार से पूरा प्रसाद का जो भजन है प्रसाद के पहले जब हम बोलते हैं शरीर अविद्या जाल जो इंद्रियता है काल जीव पहले विषय सागर है शरीर अविद्या का जाल है और इंद्रिया उसकी काल है काल मतलब मृत्यु और जीव जो है मतलब हम वो विषय सागर में फैले हुए हैं फैले हुए मतलब उसमें पड़े हुए हैं तो इंद्रिया होती है इंद्रियों के विषय होते हैं स्वाभाविक रूप से इंद्रिया इंद्रिय विषयों से आकर्षित होती है इंद्रिया इंद्रिय विषयों के संपर्क में आने पे उनमें एक वेग उत्पन्न होता है उन विषयों को भोगने के लिए और वो विषय भोग से जीव और बद्ध हो जाता है भौतिक जगत में पाप में पुण्य में इत्यादि सब चीजों ये जीव की कहानी है इस तरह विषय भोग करता करता करता करता करोड़ों जन्मों से वो इसी में बंधा पड़ा है भगवान की सेवा में नहीं लगता है भगवत में नहीं जाता है और इधर सभी प्रकार के दुखों को भोगता रहता है ये जीव की कहानी। ये तीन लाइन में बता दिया कि जीवे फैले विषय तो शरीर अविद्या जाल जड़ इंद्रियता है काल और जीवे फैले विषय था करें तो है क्या एक तो ये इंद्रिया है वो विषय आसक्त है विषयों के संपर्क में आने से ही उस वो उत्तेजित हो जाती है और वेग आता है उसको विषय भोग करने का और उसमें ये जीव विषयों के एक दो विषय का संपर्क नहीं है इंद्रियों के साथ ये जीव है वो विषय के सागर में पड़ा है सागर ही है पूरा विषय का जिसमें वो पड़ा हुआ है तो उसमें संपर्क बताने की तो बात कहाँ थे संपर्क तो हो ही रहा हमेशा तो जीव की क्या गति है तो ये स्थिति अनुभव करते हैं जो भक्त है वो कि हम तो विषय के सागरों में पड़े हैं और इंद्रियां सब इतनी सता रही है तो हमारा तो कोई उपाय दिख नहीं रहा है तारों मध्य जीवी लोग हमारे और, और इन सभी इंद्रियों में भी जो जीववा है बहुत ही लोभी होती है और उसकी बुद्धि भी नहीं होती है सुदुरमति बहुत ही बुद्धिहीन होती है तार मध्य जीवा अति लोभमय सुदुरमति उसको नियंत्रण में करना जीतना बहुत ही कठिन है इस संसार में ताकि जेता कठिन संसार है तो क्या करे फिर उपाय बताते कृष्ण बुरो दयामय कृष्ण बहुत ही दयामय है गौरिवारे जिह्वाजय इस जिहवा को जय करने के लिए अन्न प्रसाद है वो दिया है हमको दिलो भाई की ये इंद्रियों के संपर्क में भी आएगा इंद्रियों को संतुष्ट भी करेगा लेकिन वो इंद्रियों को मुक्त भी करेगा ये प्रसाद आस्वादन करने से खाने से जिहवा के ऊपर विजय प्राप्त होगी ये इस, इसके लिए भगवान ये भेज रहे हैं तो इसलिए हमको खाना तो पड़ता ही और कोई उपाय नहीं था और खाते तो पतन होता जितनी बार खाते उतनी बार और पतन की ओर जाते तो और कोई उपाय नहीं था लेकिन भगवान ने कैसा उपाय भेज दिया अपना अन्न प्रसाद देकर के कि अभी हमारी जो आवश्यकता है शरीर को बचाने के उसके लिए खाना पड़ेगा लेकिन वो खाने से भी मुक्ति होगी खाने से भी मुक्ति हो जाएगी तो इतनी कृपा भगवान ने कही दी सब प्रसाद अन्न दिलो भाई तो इसलिए से ही अन्ना अमृत पाओ ये अन्न रूपी जो अमृत है उसको पाओ अच्छे से मतलब कृतज्ञ भावना से भगवान को तन तो अन्न के अमृत को पाओ ये विष नहीं अभी पहले वो विष था अब ये अमृत बन गया जब भगवान को नहीं हुआ था तो ये विष था अब ये अमृत बन गया तो सही अन्ना अमृत पाओ और फिर इतना हम कृतज्ञ हो गए हमको बचा लिया भगवान ने नहीं तो हम तो गिरने ही वाले थे खाई में तो फिर क्या करेंगे उनके गुण गाएंगे ना राधा कृष्ण गुण गाओ उनके गुण करो भगवान ने ये भेज दिया जय हो जय हो भगवान की। इस प्रकार से उनके गुण गुण गाथा करो उनकी जय जयकार करो उनकी सेवा करो उनको बिक जाओ उनको बिक जाओ क्योंकि हमको जीवन उन्होंने ही दिया है। तभी उनको बिक जाना है हम कभी बद्रीनाथ या केदारनाथ जा रहे हो बस में तो वहाँ पे तो ऐसी ऐसा रास्ता है खाई में गिर गई बस और हम पेड़ पे लटक गए वहाँ पे रास्ते के पास में जो पेड़ था उसके ऊपर नीचे बस खाई में गिरने वाले लटक गए डाल टूट रही है तो हमारा कोई और बचाने वाला नहीं है अभी तो समय ही है कुछ समय में वो डाल गिर जाएगी उस समय में कोई आदमी आता है और वो हमको रस्सी डाल के किसी भी प्रकार से बचा लेता है तो हम क्या अनुभव करते हैं हम सोचते हैं कि हमारा जीवन उनकी देन है अभी हमारा वो वाला जीवन तो समाप्त हो ही गया था अभी जो दिया है वो इन्होंने दिया है इसलिए ये जो बोलेंगे वो करूँगा तो इसी प्रकार से हमारा जीवन तो ऐसे समाप्त हो ही गया था लेकिन भगवान ने क्योंकि प्रसाद भेजा तो इसलिए अभी ये जो पूरा शरीर है सब कुछ भगवान की देन है तो उनके लिए ही कार्य होगा ये है राधा कृष्ण गेगा ये भक्त का अनुभव होता है उनकी भावना होती है <coughs> और प्रेम डाको चैतन प्रेम से चैतनता चिल्लाओ चिल्लाओ यहाँ उच्च स्वर में गाओ इनकी जय जय का तो ये भजन हम रोज प्रसाद लेते समय गाते हैं तो ये भावना अंगीकार करेंगे प्रसाद को हमेशा कृतज्ञ रहना है उसका अपमान नहीं करना है सामान्य रूप से हम क्योंकि रोज खाते हैं पहले से खाने की आदत है तो हम नकार देते हैं उसका महत्व तो महत्व पता नहीं चलता है जिससे तो दाने भी नीचे गिरते हैं गिरते रहे कोई बात नहीं नाली में भी डाल देते हैं पैर ऊपर आ जाए तो भी कोई इतना कुछ नहीं होता तो ये सब अपमान है प्रसाद का ये नहीं होना चाहिए यदि हम प्रसाद को भगवान स्वयं है ये समझ रहे हैं तो हमें ऐसा नहीं करेंगे अन्यथा हम भी महाप्रसाद गोविंद नाम ब्राह्मणि वैष्णव वाली कैटेगरी में आ जाएंगे जिनका पुण्य बहुत ही अल्प है जो पापी है ऐसे व्यक्ति में अविश्वासी व्यक्ति आ जाए तो इसलिए इस विश्वास को बचा के रखना चाहिए अच्छे से गार्ड करके रखना प्रसाद के प्रति जो कृतज्ञता की भावना है वो हमेशा होनी चाहिए और जब हम नियमित रूप से प्रसाद ले रहे हैं तो कितना बड़ा लाभ हो रहा है हमको वो हम समझ नहीं पाते ये तो रोज हो रहा है घर घर की मुलगी दाल बराबर अगर बोलते हैं ये तो रोज का है हमको लगता है तो रोज का है तो नॉर्मल है ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना ऐसे ही माला जप करना प्रसाद लेना चार नियम पालन करना ये महान महान वस्तुएं हैं लेकिन हमको लगता है कि ये तो नॉर्मल है तो इसका हमको रोज इतना इतना लाभ हो रहा है हम प्रसाद ही ले रहे है और कुछ नहीं ले रहे है तो आपने सब संतानों के लिए भी इसी प्रकार की व्यवस्था किए हैं कि प्रसाद ही ले और कुछ नहीं ले हमेशा हरि नाम ही सुने और कुछ नहीं बोले हरि नाम सुने हरि नाम बोले भजन गाए इस प्रकार से उनको भी हमको भी पूरा एक्सपोजर है भक्ति की प्रोसीजर का तो इससे करोड़ों करोड़ों जन्मों में जितना लाभ नहीं हुआ होगा इतना लाभ हमको थोड़े समय में हो पा रहा है जो हमको सीधा नहीं दिखता क्योंकि आध्यात्मिक लाभ है और हमारे इंद्रिया भौतिक है तो भौतिक इंद्रियों से आध्यात्मिक को हम अनुभव नहीं कर पाते लेकिन ये वास्तविकता है कि ये हो रहा है इसलिए उसको हमेशा याद रखना चाहिए अन्यथा हम इसका मूल्य नहीं समझेंगे तो इसको छोड़ देंगे छोड़ने के बाद जब नहीं मिल रही होगी चीजें सब मूल्य फिर पता चलता है अरे ये तो बहुत सही चीज मिल रही थी इतना इतना दुर्लभ वस्तुएं मिल रही थी अभी हमने वो गवा दी अभी कुछ है नहीं उस समय फिर याद आता है उस समय अनुभव होता है जो पा रहे थे वो बड़ी चीज थी वो हमने कांच के टुकड़ों के लिए हीरे को छोड़ दिया जैसे ध्रुव महाराज हीरे कांच के टुकड़े लेने गए और हीरा मिल गया कांच अपितुर्ग रतलम स्वामी कृतार्थवाम नहीं नयाते तो कभी कभी उल्टा हो जाता है भक्ति हीरा लेने आते और कांच के टुकड़े लेके चले जाते फिर हमारा कांच के टुकड़े लेने गए और हीरा लेके आ गए कभी कभी उल्टा भी होता है कि लोग हीरा लेने आते हैं भक्ति में और कांच के टुकड़े लेके चले जाते हैं छोटी छोटी बातों के कारण जो महान लाभ प्राप्त हो रहा है उसको नहीं देखते क्योंकि देखिए आप कैलकुलेशन कीजिए जीवन में हमेशा गिनती करते रहना चाहिए व्यापारी बनना चाहिए अच्छा फर्स्ट क्लास व्यापार होना चाहिए कैलकुलेशन हमेशा करते रहना चाहिए जीवन में करोड़ों जन्म में इंद्रिय तृप्ति करते रहे उसका बेनिफिट कितना है उसका लाभ कितना है और एक जन्म में कुछ समय ही भक्ति भी कर ली भक्ति कर ली अच्छे से श्रवण कीर्तन चार नियम सब प्रसाद की ग्रहण किया भक्तों का संख्या कीर्तन में नाचे तो उससे लाभ कितना मिल रहा है वो दोनों को कंपेयर करना चाहिए तो वो बिजनेस में हमेशा एक क्षण की भक्ति भी जीतती है करोड़ों करोड़ों जन्म की भौतिक जो भी क्रिया हैं उसके सामने एक क्षण की भक्ति भी जीत जाती है तो इसलिए जितना मिल सकता है बटोर लेना चाहिए फिर पता नहीं क्या स्थिति आ जाए क्या आ जाए कुछ मौका मिले नहीं मिले तो जब मौका मिला है तो सब भक्ति बटोर लेनी चाहिए पूरा लाभ ले लेना चाहिए स्कीम कब बंद हो जाए बता जब तक स्कीम है तब तक पूरा लाभ ले लेना है, है प्रसाद है सब कुछ है तो उसका पूरा लाभ उठा लेना चाहिए इसलिए कुलशेखर आलवा है। कहते हैं कि कृष्ण तदीय पाद पंकज पंजरांतम विषतु समये पंजरां मैं विशतु मानस राजन विधौ कुतस्ते हे कृष्ण आपके जो पाद पंकज है पाद पंकज मतलब कमल चरण कमल उसके जो नेटवर्क है नेटवर्क जाल है कमल के नीचे जाल होता है कमल का उसमें हंस रमते हैं हंस जो होते हैं, वहां नीचे जाकर के रस पीते हैं उसका। तो कह रहे हैं कि आपके जो कमल चरण कमल है उसका जो ये नेटवर्क है उसका जो झाल है उसके रस पीने में, में मेरा मन है वो आज ही लग जाए अदय मै विषत उसमें एंटर हो जाए प्रवेश कर जाए अध्य में विषतु जो राज मानस है मन है वो आज ही इसमें लग जाए क्यों आज ही कह रहे अद्यव में विषतु मानस राज क्योंकि प्राण प्रयाण समय कफवात पीते ही जब शरीर खत्म हो जाए होने वाला होगा प्राण चले जाने वाले होगा तब तो पता नहीं क्या होगा कफ़ वात पित्त से कंठावरोधन होगा और आपका स्मरण करने में कैसे मन लगेगा प्राण समय कफ़ वात पित्त ही कंठावरोधन विधौ स्मरण कंठावरोधन आदि विधि में फिर आपका स्मरण कहा होने वाला इसलिए अभी लग जाओ तो इसलिए अभी जब हम हमारी इंद्रिया बल बलशाली है हम कुछ कर सकते हैं भगवान की सेवा के लिए अच्छी तरह से उसमें लग सकते हैं तो लग जाना चाहिए रहा नहीं देखनी चाहिए कि ये वस्तु ठीक होगी तब मैं लगूंगा या वो वस्तु ठीक होगी तब मैं लगूंगा मेरे मदर एक बात बोले थे कि भगवान को तो कैसे फूल अर्पण करते हैं मुरझाए हुए कि ताजे ताज़ा फूल अर्पण करते हैं तो उसी प्रकार से बुर होने के बाद यदि हम भगवान को अर्पण होने जाते हैं तो मुरझाए हुए फूल की तरह है भगवान को तो ताजा ताजा अर्पण हो जाना जब हमारी इंद्रिया एकदम बलशाली हैं हम कुछ भी कर सकते हैं भगवान की जो हम अच्छे से लग सकते हैं तो भगवान को समर्पित होकर के उनको कुछ <laughs> कंट्रीब्यूशन ही करेंगे उनके मिशन में कुछ सेवा ही करेंगे लोग सोचते जब कुछ काम का कहीं भी काम का नहीं रहे तब जाकर के भगवान की शरण में चला जाऊंगा और उनके वो बोझ बन के बैठूंगा ऐसा नहीं अदयु अभी अभी जब इंद्रिया बलशाली है अच्छे से हम भगवान की सेवा कर सकते तभी लग जाओ बाद में तो पता नहीं क्या होने वाला है ये एक भक्त की भावना रहती है तो तभी हम रोज प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं और प्रसाद के अलावा और कुछ भी ग्रहण नहीं कर रहे प्रसाद नहीं ऐसी वस्तु को नहीं लेते हैं तो इसका जो लाभ है वो अनंत कोटि गुना है वो तो हमेशा हमारे साथ रहने वाला है इसलिए इसको हमें रिकोग्नाइज इस करना चाहिए हम क्या बोलते हैं रिकोग्नाइज कृतज्ञ होना चाहिए इसके लिए और मतलब इसका हमें पता होना चाहिए ये हमें ध्यान में रखना चाहिए हमेशा इसका बड़ा लाभ है जो भक्त इस प्रकार की व्यवस्था में नहीं रहते तो के संग में ही हमेशा तो बहुत कठिन है उन लोगों के लिए प्रसाद नहीं वैसी चीज नहीं लेना प्रसाद तो लेते हैं लोग लेकिन जो प्रसाद नहीं ऐसी चीज नहीं प्राप्त करते है भक्त तो लोग प्रसाद भी लेते हैं और बहुत सारी बार तो उनको नॉन प्रसाद लेना पड़ता है जो बाप है और कई बार तो प्रसाद मिलता भी नहीं ऐसा भी होता है इसलिए बहुत ही आ, सही अवस्था प्राप्त है हमको उसका पूरा लाभ उठाना चाहिए फिर प्रसाद तब बनता है जब हम भगवान को भोग लगाते हैं भाव से सही भक्ति से अब क्या उपहितम नहीं तो आप 56 भोग भी यदि लगाएंगे भगवान को फर्स्ट क्लास बनाए हुए लेकिन यदि भक्ति से नहीं बनाए हुए हैं भगवान उसको ग्रहण नहीं करते कोई पेप्सी वाली मशीन नहीं है कि आप दस का सिक्का डाले और बटन दबाए तो पेप्सी का बाहर निकलेगा टीम उस प्रकार का नहीं है कि चलो भगवान के सामने कुछ रख दिया और डिंग डिंग डिंग डिंग किया तो यह मशीन है प्रसाद मशीन भोग रखा घंटी बजाई तो प्रसाद बन गया ऐसा नहीं है ये तो भावना के ऊपर आधारित है बनाने वाले की भावना अर्पण करने वाले की भावना तो इसलिए भक्ति से भगवान को भोग लगाना चाहिए भगवान के लिए बनाना चाहिए तो इसलिए ऐसी वस्तु जो भक्ति से नहीं बनी है वो भगवान को अर्पण करेंगे तो भी भगवान स्वीकार नहीं करते कि भगवान बाध्य नहीं है हम जो भी कुछ सामने रखते हो स्वीकार करने के लिए चाहे तो कितनी भी फर्स्ट क्लास आइटम हो कई बार भक्त सोचते हमको तो ये ठीक से बनाना नहीं आता है ये बाहर की दुकान में बढ़िया मिलता है ये तो वो ला करके अर्पण करते हैं इसलिए इससे भगवान को ज़्यादा मजा आएगा ये उनकी भावना होती है लेकिन ये भावना में गलती है कि वो सोचते हैं कि भगवान को ये द्रव्य से मजा आता है अच्छे स्वाद से मज़ा आता है भगवान को जो मजा आता है या भगवान जो प्रसन्न होते हैं जो भोग करते हैं भगवान वो है भक्त की भावना का न कि वो द्रव्य का वो भावना का भोग करते है भगवान इसलिए बताया है कि भक्तिया उपित प्रये भावक है जनार्दन भावना होनी चाहिए तो भावना स्वीकार करता कर भक्त बोले कि भगवान तो भावक रहिए तो रोटी जलाओ कोई बात नहीं जल जाए तो सब्जी में नमक नहीं हो तो कोई बात नहीं कभी डाला कभी नहीं डाला भगवान तो भावग्राही है तो वो भावना सही नहीं है भगवान के भावग्राही होने का फायदा उठाने जा रहे हैं तो वो भाव बदल गया तो भगवान उस भाव को ग्रहण करते हैं चीटिंग करने गए तो भाव चीटिंग का हो गया तो भगवान भी चीटिंग के भाव चीटिंग में रिप्लाई करते हैं कल मुझे एक बच्चे ने प्रश्न पूछा यदि कोई ऐसा करे बहुत बढ़िया से सोलह जब कर रहा है चार नियम पालन कर रहा है ऐसा दिखाया कि दीक्षा मिल जाए और वो जूट बहुत बोलता रहता है और ये सब चीज बस दीक्षा प्राप्त करने के लिए ले रहा है तो फिर वो जो झूठ बोलेगा वो जो दीक्षा के बाद साफ करेगा तो उसको क्या गुरु को भुगतना पड़ेगा ये प्रश्न था मैंने उत्तर दिया कि उसने डोंग किया तो गुरु भी ढोंग कर रहे हो उसको रहे कि तुम्हारी दीक्षा हो गई दीक्षा हुई नहीं <laughs> यह यह था मपथा ढोंग अपने शरणागति का ढोंग किया भगवान ने शरण में लेने का ढोंग किया लेकिन कुछ हुआ नहीं तो गोरकेश्वर दास बाबा जी महाराज कभी कभी किसी को दीक्षा दे के नरक भेज देते थे क्योंकि बहुत परेशान करते थे आकर के गोर किशोदास बाबा जी से दीक्षा हो जाएगी तो फेमस बाबा जी है ना तो लोगों में नाम हो जाएगा उनका सताते रहते एक बार आते दो बार आते तीन बार आते तो गौर गोर किसुदास बाबा जी दीक्षा दे देते भाई ठीक है लो और नरक में भेज देते क्योंकि बाद में वो उनको सताना बंद कर दे ऐसा करके महाराज एक तो बताते हैं से ढोंगी के साथ ढोंग हो जाता है तो इसलिए भावक्राही जनार्दन का फायदा नहीं उठाना चाहिए लेकिन जनार्दन रियली में भावग्राही है यदि भाव नहीं है और आप छप्पन भोग भी लगाएंगे तो वो ग्रहण करने को बाध्य नहीं है तो इसमें कुछ प्रैक्टिकल बातें बताएं गुरु महाराज ने मशरूम मसूर दाल और विनेगर यह अर्पण नहीं होता है भगवान को क्योंकि तो भगवान एक व्यक्ति है तो व्यक्ति की अपनी पसंद नापसंद होती है। उनके लिए बना रहे तो उनके अनुसार बनाना होगा इसमें हमको क्या पसंद है वो उसमें नहीं सोचना चाहिए मसूर दाल, विनेगर विनेगर एक वस्तु होती है लिक्विड होता है कुछ एसिड जो खटाई, खटाई खटाई के लिए उपयोग होता है शायद रिजर्वेटिव है फिर बहुत ही मसालेदार जो वस्तु है वो और पर नहीं हो भगवान को excessively spicy बहुत तीखा मसालेदार वो भी भगवान को नहीं करे अच्छा विशेष रूप से घी में सब कुछ बनना चाहिए यदि घी संभव नहीं है यदि घी संभव नहीं है तो फिर यहाँ तो तिल का तेल या तो राई का तेल ये बता रहे हैं राई मस्टर्ड ऑय सरसों सरसों का तेल और अभी लोग इतना भी अच्छा नहीं है लेकिन इतना हाई क्वालिटी नहीं गिना जा रहा लेकिन फिर भी लोग ये ग्राउंड नट ऑयल का मूँगफली का तेल भी उपयोग करते हैं फिर सफाई एकदम होनी चाहिए जब हम भोग बनाते हैं तो बहुत सफाई होनी चाहिए जहाँ पे हम इस थान में हम भोग बना रहे हैं जिन पर तनों में बना रहे हैं वो सब एकदम साफ होना चाहिए अच्छे से और जो सामग्रीय भोग की वो भी साफ होनी चाहिए और इस का प्रशिक्षण तो केवल शब्दों से नहीं मिल सकता है उसमें तो जो सही से बनाना जानते हैं उनके अंतर्गत रह करके उनके साथ रह करके बनाएंगे उनका असिस्टेंट बन कर के तभी इसमें प्रवीणता आएगी तभी इसमें एक्सपर्टनेस आएगी अन्यथा हम वो सफाई का स्टैंडर्ड समझ नहीं पाते मैं जो बनाता था दो तीन दो एक दो तीन साल बना है ऐसा सब सा मार्ग निर्देशन में रह करके किचन होता था एकदम तो एकदम टॉप क्लास सफाई होनी चाहिए उसमें बर्तन है तो अक्सर घरों में तो यही पाया जाता है कि बर्तन अंदर से साफ कर लेते हैं बाहर से इतना साफ नहीं करते क्योंकि भूख तो अंदर बनने वाला है बाहर थोड़े बहुत दाग रह जाए तो कोई बात नहीं अंदर नहीं होने कई बार ज्यादातर लोग के अंदर तो लो भी रहते हैं क्या करें नहीं निकलते ऐसा करते लेकिन मेहनत नहीं करने से नहीं निकलता और एक बार नहीं निकाले दो बार नहीं निकाले दस बार नहीं निकाले पंद्रह बार नहीं निकाले फिर ऐसे जम जाते हैं कि फिर बहुत मेहनत लगती है निकालना है तो ऐसा तो ही जमता रहता है इसलिए उसको पहली बार में ही निकाल देना है थोड़ा सा भी यदि दागे और तमो गुण दिखाता है तेजस उन्हें काफी प्रशिक्षण दिया है इसका राम गिरधारीपुर कि कैसे साफ होना चाहिए एकदम सब उधर से आ करके फिर हमको सिखाए थे कि हथेली का उपयोग करना है अच्छे से सफाई करने में ताकि दाग निकल जाए पहले पहले लगता है ये तो नहीं निकलना असंभव है लेकिन का उपयोग करके करते निकल जाता है इतना असंभव नहीं होता है नहीं तो पतीले का कलर चेंज होता है कभी कभी इतना दाग इतने समय दाग पड़ा रहा तो कलर ही बदल जाता है क्योंकि उसमें अग्नि और लगती है अग्नि से वो जो दाग है कार्बन वो उसके अंदर घुस जाता है मेटल के अंदर इसलिए बर्तन की सफाई अच्छी होनी चाहिए बर्तन में कभी कभी ये कुकर और सब उपयोग करते उसमें तो क्या ऐसे ऐसे जगह रहती है जहाँ पर हमारा आस भी नहीं घुसता है सफाई करने में तो वहाँ पर दाने पड़े रहते हैं रस पड़ा रहता है प्रसाद के कर्ण पड़े रहते हैं ये सब अशुद्ध वस्तुएं हैं। तो इसलिए पतीली में बनाना ज्यादा सफाई रख सकते हो उसमें कुकर और तो, तो बर्तन साफ होने चाहिए जो चूल्हा हम जिसमें बना रहे हैं वो साफ होना चाहिए हर रोज सब जगह है एकदम साफ होने के लिए। सब जगह है वो भी एकदम साफ होनी चाहिए प्रसाद भोग इत्यादि का ध्यान होना चाहिए सब के स्टैंडर्ड साथ में रह करके काफी लेंगे और उसमें प्रशिक्षण चाहिए बार बार बार बार बार बार करेंगे तो फिर उसमें हाथ बैठ जाएगा फिर समस्या नहीं है प्रशिक्षण इस प्रकार का हो सकता है कि हद तक कि मान लो कि किचन में सब जगह पे प्रसाद ही प्रसाद का सब पड़ा है और ऐसी जगह पे आपको भोग बनाना है तो आपके द्रव्यों को कैसे बचाना है चूलों को कैसे बचाना है हाथों को कैसे बचाना है और कुछ अशुद्धि के बिना वो भोग बन जाए ये बहुत ही अच्छी ट्रेनिंग दी जाएगी क्योंकि उसमें हम हमेशा चौकाने रहेंगे कहीं भी इधर हाथ लग गया संशय है तुरंत ही हम याद हो देंगे या अशुद्धि कर लेंगे हमेशा चौकन्ने रहेंगे तो ये चौकन्ने जब रहते हैं हम सफाई के प्रति स्वच्छता के प्रति तो वो आ, सही भोग हम बना पाते किसी भी अवस्था में भगवान ये नहीं देख रहे हैं कि हम भोग बना रहे हैं भगवान ये देख रहे हैं कि हम कितना ध्यान रख रहे हैं उसमें ये सब नियमों में जब हम ध्यान रखते हैं ज्यादा ज्यादा ज़्यादा। हमारी चेतना पूरी उसमें रहती है भगवान के लिए अच्छे से अच्छा कर भगवान ये चाहते हैं कि हमारी चेतना उसमें लगे अब मेहनत करो आलसी बन के क्यों बैठा? हो चेतना इधर उधर क्यों बगा रहे इसमें लगाओ, मेहनत करो मेहनत भगवानों मेहनत को भोग करते वो जो बनाने वाला है वो जो मेहनत कर रहा है उसमें वो मेहनत को भगवान भोग कर रहे हैं भगवान वो प्रसाद को भोग नहीं भोग को भोग नहीं कर रहे द्रव्य को भोग नहीं कर रहे हैं वो जो उसमें मेहनत कर रहा है ये भगवान के लिए है इसलिए परम शुद्ध होना चाहिए इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए अच्छे से होना चाहिए इस प्रकार से करके वो जो हर रोज मेहनत कर रहा है वो उसका मेडिटेशन है वो उसकी समाधि है इसको समाधि स्तर कह हैं ध्यान से कर रहा है समाधि स्तर तो वो जो मेडिटेशन है उसको भगवान यहाँ पे स्वीकार करते हैं जब उनको अर्पण करते सकते ये है भक्तियाँ तो इसलिए सफाई उच्च दर्जे की होना आवश्यक है हर एक वस्तु की यूटेंसिल्स हैं मतलब पात्र है आजू बाजू का जो सब स्थान है उसका द्रव्य है द्रव्य में जैसे चावल है सब्जी है दाल है जो भी है बहुत ही ध्यान से साफ करना चाहिए कि जो भगवान को अर्पण करने हो गया उसमें मान लो कि की कीड़े पड़े हुए हैं तो वो कीड़ों को जब हम हटाते हैं तो वो कीड़े द्रव्य में नहीं पड़े हैं वो कीड़े हमारे हृदय में पड़े हुए हैं उसको नहीं हटाते हो हृदय में रह जाते उसको उधर हटाते हो तो हृदय में सटते हृदय अभद्राणी धन होती भगवान हृदय में वो सब अभद्र हटा देते हैं जब वो, ये कीड़े को दे। तो वो हमारे ही कीड़े है हम जब उसको साफ करते हैं तो हम अपने हृदय से कीड़े साफ कर जैसे हम अपना कमरा साफ करते हैं तो हम कमरे की धूल साफ नहीं करें हम अपने हृदय को साफ करें तो वो हटा करके जब हम देते हैं तो भगवान ध्यान रखते हाँ देखो आज इतने किए थे लेकिन फिर भी इसने मेहनत करके है मेरी संतुष्टि वो मेहनत भगवान भोग कर लेते इस तरह से वो बन जाता है प्रसाद मेहनत भोग करके उसको प्रसाद दे देते कृपा दे देते दे। तो ये इसका राज है प्रसाद का ये कोई मशीन नहीं है फिर चखना नहीं है पहले सामान उसे घर में लोगों को आदत रहती है वो कड़वी चीज मतलब उसको तो पता नहीं लगा ना उसको चख तो नहीं करते तो क्या करें चख नहीं सकते उसको जितना प्रयास हो सकता है उतना प्रयास करो उसमें ऊपर से घीस करके थोड़ा रस निकाल रक्त तो कड़वा थोड़ी दूर होती है और कई पद्धति भी हो सकती है लेकिन ऐसा नहीं कि चख करके हम भोग लगा रहे हैं हाँ था क्या करें लेकिन चखने की तो मना ही न पहले से नहीं ले सकते हाँ जब आप सिद्ध अवस्था में हो तब ले सकते हो तब आप खुद खाके फिर भगवान को भी दे सकते वो अलग बात है तो वहाँ पे क्योंकि भावना सही है वहां पे भावना सही है कि भगवान को कड़वा कैसे दे सकते इसलिए हम कहते हैं हमारे केस में वो भावना पहले नहीं आती है हमारे केस में पहले विधि आती है सहजिया लोग विधि से पहले भावना लेके आते इसलिए उन रूपानुप लोग ऐसा नहीं करते क्या है वो भक्तिशक भाव पीछे भाव आगे दीदी पीछे रूपानु भी पी तो बोले ना प्लेट चप्लेट रखनी है भगवान के लिए अपना उपयोग किया हुआ हमें कुछ नहीं रखना है थोड़ा सोल्ट रख सकते हैं बाजू में भगवान की थाली में नींबू भी काट के रख सकते हैं और जो अर्पण करते हैं तो अर्पण हम परंपरा के माध्यम से करते हैं। हम महाराज को अर्पण करते हैं फिर हम ये मेडिटेशन करते हैं महाराज आगे अपने गुरु को अपने गुरु को इस प्रकार से लेके चेतन महाप्रभ के, के माध्यम से राधा कृष्ण को अर्पण होता है ये चेतना से हम अर्पण करते हैं हम स्वयं सीधा अर्पण करने नहीं जाते हैं कभी भी मंत्र और वो तो सब आप लोगों को पता ही है अर्पण मंत्र फिर कुछ टर्मिनोलॉजी भोग नैवेद्य महाप्रसाद महामहाप्रसाद महाप्रसाद तो जो सामग्री है उसको भोग बोलते हैं जब वो भगवान को अर्पण करने के लिए वानगी तैयार हो जाती है तो उसको नैवेद्य बोलते हैं भगवान जब उसको भोग कर लेते हैं और जब हमको देते हैं प्रसाद रूप में तो उसको महाप्रसाद बोलते हैं और जो भक्तों ने भगवान का प्रसाद लेकर के उसमें से जो बचाया है उसको महा, महा बोलते हैं उन्नत भक्तों एल्युमिनियम उपयोग नहीं करना चाहिए किसी भी प्रकार से टॉयलेट पास करने के लिए भी भी। शुद्ध नहीं है।, इसकी है समझना चाहिए। एल्युमिनियम। फिर कांच और प्लास्टिक ये उपयोग नहीं करना चाहिए भगवान के बर्तनों में कहीं भी कांच। कि भगवान को अर्पण करने की बात सामग्री रखने की बात नहीं चांदी पत्थर और ब्रास, यानी कि पीतल ये चीज में भगवान को अर्पण कर सकते है सही चीजें बताई गई है, ये सामग्री ये मटीरियल महाराज लिखते हैं इसमें पत्थर भगवान को पत्थर की तरफ कर सकते है। फिर स्टेनलेस स्टील अलग शुद्ध माना गया है लेकिन आजकल वही प्रचलित है अशुद्ध माना गया इतना अच्छा नहीं है ऐसे सबसे अच्छा है पत्ते की पत्ते भी अलग दे अलग अलग प्रकार के भगवान को अर्पण ना वो सबसे अच्छा है प्रसाद जब हम ग्रहण करते हैं तो उसको हम प्रसाद खा रहे हैं ऐसा नहीं बोलते हम प्रसाद सेवा कर रहे हैं ऐसा बोलते हैं तो जब हम प्रसाद की सेवा करते प्रसाद स्वयं भगवान है हम उनका भोग नहीं कर रहे हैं और तो किसी दिन सरस्वती ठाकुर के समय एक मालवीय करके डोनर थे बड़े और उनको प्रसाद बहुत अच्छा लगता था खासकर मालपुआ तो वो हर फेस्टिवल में आकर के जम करके मालपुआ खाते एक बार भक्तिशीर सरस्वती ठाकुर के शिष्य तो किया मालपुआ खा रहे थे कि मालिया मालपुआ को खा रहा है मालविया मालपुआ को खा रहा है या मालपुआ माल मालविया को खा रहा है तो गुस्सा हो गए ये आपके शिष्यों ने मुझे ऐसा बोला भक्तिशीर सरस्वती ठाकुर फिर उसका अर्थ रहे हैं कि मालविया मालपुआ को खा रहा है मतलब कि जो मालपुआ है जो प्रसाद है उसको भोग की दृष्टि से मालविया खा रहा है मालविया भोग रहा है मालपुआ को और मालपुआ मालविया को खा रहा है इसका अर्थ है कि मालपुआ भोगी है भगवान और मालविया है वो भोग्य सामग्री है जो प्रसाद सेवा करके वास्तव में वो भोग बन रहा है मालपुआ का ये अर्थ है ये दृग दृश्य विचार प्रसाद ग्रहण करते समय क्या चेतना होनी चाहिए हम प्रसाद को खा रहे हैं कि प्रसाद हमको खा रहा है हम भोग रहे हैं प्रसाद को कि प्रसाद हमको भोग कर रहा है रहे हमको भोग कर रहा है हम प्रसाद की सेवा कर रहे हैं ये चेतना तो होनी चाहिए पर नहीं तो हम करते। करते। तो भी ऐसा नहीं वो सब जो एकदम बाहर के लोग ठीक है यहाँ पे हम चर्चा करें किसकी चेतना हमारी चेतना की बात हो रही है हम जो ग्रहण करते हैं प्रसाद का तो वहाँ पे हमारी क्या चेतना होनी हम भोग कर रहे हैं ऐसी चेतना थोड़ी नहीं होती पर नहीं है कभी हम चूस करते हैं ये वो मतलब वो अच्छा नहीं है कभी ज्यादा खाते हैं तो ये जब गोप की चेतना होगी की चेतना में प्रसाद जो काम है वो नहीं होगा मतलब प्रसाद का काम तो होगा लेकिन जितनी हमारी चेतना कैसी होनी चाहिए यहाँ पे बता रहे हैं तो हम उस चेतना की तरफ बढ़े ना ऐसे ये तो हम प्रसाद की सेवा कर रहे हैं इस प्रकार से प्रसाद खड़े-खड़े नहीं खाना है खाना है तो बैठ के खड़े खड़े खाना वर्जित है वैदिक दृष्टि से बात दूसरी तो बात क्या है तो शांति से बैठ के खाना है फेंकना नहीं है बाएं हाथ से नहीं खाना है बाएं हाथ नहीं लगाना है प्रैक्टिस करनी है ज़्यादा हो जाए तो अपने शिष्यों को दे दो <laughs> तो, तो इसलिए नहीं बचाना है महाराज ने एक बार दिया तो तो तो प्रयास करना चाहिए वो पूरा हो जाए फेके क्यों वो पूरा हो जाए अभी अंत तो कुछ अभी समस्या और कोई समाधान ही नहीं, नहीं है तो बात अलग है तो तो तो नहीं वो वो तो अच्छा नहीं है एक तरह से रख लिया मतलब एक बार आप छोड़ दिया उसको उसके बाद वो दूसरे की संपत्ति हो जाता है स्वयं की संपत्ति नहीं रहता इसलिए महाराज एक बार एक लीडर भक्त होती बड़े लीडर भक्त थे तो कोई कैंप में वो प्रसाद ले रहे थे तो इसे छोड़ दिया था तो महाराज उनको बोले मेरे तो शिष्य है इसलिए मैं प्रसाद छोड़ दूँ तो चलेगा आपने अपने शिष्य बनाए जिनको आपका प्रसाद आप छोड़ लेंगे तो नहीं छोड़ना इसलिए अभी एक्सेप्शनल कंडीशन का भी कुछ आगे की इससे बीमार पड़ेंगे वो बात अलग है लेकिन ये बात हो है कि रोज किसी छोड़ने की आदत होती है ऐसा तो कभी नहीं करना चाहिए वो एक्सेप्शनल कंडीशन से नियम तो नहीं बनेगा ना बैठ के ले तो अच्छा। गुरु शिष्य को दे सकते हैं और पति गुरु है तो ये वैदिक पद्धति रही है पिता पुत्र को नहीं देता है पुत्र मतलब पिता पुत्र को नहीं दे सकता क्योंकि पुत्र खुद भी विजय है वो किसी का उचिष्ट नहीं ले सकता लेफ्ट छोटे बच्चों को छोड़ देते हैंडो छोटे बच्चों के लिए नियम नहीं है हाँ ये हॉट प्रश्न है महाराज ने बोला है इसका कुछ समाधान लाने के लिए अभी चर्चा चल रही है लेकिन ऐसा लग रहा है कि यहाँ खा सकते हो उसमें समस्या नहीं लेकिन पिता नहीं माता क्यूँकी पिता तो द्विज है ये द्विजो के लिए नियम है पिता तो द्विज है द्विज किसी का जूठा नहीं था लेकिन अभी उसका पूरा समाधान नहीं हुआ हाँ शूद्र नहीं होते में मतलब उसमें क्या है कुछ ऐसी चीजें होती है जो सब लोग पालन कर सकते हैं तो उसमें निषेध नहीं है उच्च नियम पालन करना उसमें बाए हाथ नहीं छूना चाहिए और स्ट्रिक्ट Needed. जो खाने में केवल और केवल प्रसाद लें के लिए हम स्ट्रिक्ट होंगे तो बहुत जल्दी भगवान प्राप्त हो सकते हैं महत्व तो पेज में बताया इंग्लिश कृष्णा भवन प्रबोधिनी में महाराज प्रभुपात को कोट कर रहे हैं वहाँ पे हाँ। महाराज जिसको यहाँ तक रखे वन प्रसाद को भी मत चुको दाएं हाथ से से सर्विस करने कुछ बोल तो तो, तो, तो, तो तो तो, तो एक थोड़ा बुद्धि तो होनी चाहिए हाथ बल्कि उठानी पड़ेगी ना सर्विस करनी तो प्रसाद को तो नहीं छूना छूया छूना अच्छा नहीं है इसको कुछ और केला खाते संतरा एक का से निकाल सकते हैं से खाली टच हो सकती है भी टच नहीं कर रहे जरूरत नहीं है बिना टच किए हो सकता है पूरी प्लेट साफ भी हो सकती है बिना हम तो यही ट्रेनिंग देते हैं हैं बच्चों को खुद भी ऐसे करते हैं। ये सब विस्तार की बातें महाराज का पूरा प्रसाद के ऊपर लगभग 100 पेज लिखने वाले है महाराज वैष्णव कल तो क्लियर हो जाएगा ज्यादा बहुत विस्तार है इसमें तो प्रसाद सबसे बड़ा ऐसे इस पुस्तक में लगभग 120 ऐसे हैं उसमें से प्रसाद सबसे बड़ा है फिर बाहर के मिल्क प्रोडक्ट्स भोग लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं ये प्रश्न रहता है प्रबोधिनी में आया है तो उपाधी बताएं कि जो दूध की आइटम होती है वो अशुद्ध नहीं होती है दूसरों के द्वारा बनाने पर भी भगवान को भोग लगा सकते हैं लेकिन कब जब आप हो तब अन्यथा नहीं इमरजेंसी में तो उसको ऐसा नियम बना लेते हैं भक्त लोग कि अभी तो रसगुल्ले मतलब वो तो दुकान से लाके ही लगाएंगे हम खुद नहीं बनाएंगे ऐसा नहीं है ये है। तो आपद अवस्था की बात है शुद्ध भी हो तो भी कोई काम का नहीं आपदावस्था में हाँ ठीक है बाकी नहीं वो मिलावट वाला इसलिए नहीं है कि भगवान को भोग प्रेम से नहीं बना है पॉइंट दिया है। तो भी कुछ है नहीं तो फिर कुछ तो भोग लगाना है और हम तो कुछ बनाए नहीं तो ठीक है चलो ये चीज फिर भी लगा कई बार भक्तों को कभी कभी ऐसी ऐसी चीजें उत्पन्न होती है कि नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे ऐसी है कुछ और है नहीं तो तब कभी कभी रेस्टोरेंट में भी खाना पड़ सकता है बाहर बाहर लेकिन उसमें भी फिर एकदम शाकाहारी और बिना वाला रेस्टोरेंट में में जाते मत जाओ यदि का खाना पड़ता है हम तो यदि ये एक कॉमन क्वेश्चन है धाम में गए हैं और अभी हमारे पास कुछ है नहीं खाने को तो रेस्टोरेंट में खा लिया ऐसा नहीं है वो तो खुद अपने लेके आए है धाम में गए क्यों उस प्रकार से यदि आप धाम में अपनी व्यवस्था नहीं कर सकते थे दा, प्रसाद दा, प्रसाद तो प्रसाद लेके जा कुछ नहीं होता है। दुकान का प्रसाद मिले दुकान का प्रसाद प्रसाद नहीं होता है तो नहीं मंदिर में भोग लग के आग्रह वो बात अलग है बाकी हर बार व्यवसाय थोड़ी ना होता है एक गलत धारणा ये है कि धाम में जो भी कुछ मिलता है वो प्रसाद ही है तो धाम में मांस भी मिलता है कई बार वो भी खा लो हाँ हा, वो अलग बात वो तो वहीं का प्रसाद दे रहे हैं ना मुँह काटना होता है तो फिर नहीं लेना चाहिए नहीं है ऐसा नहीं कि धाम में कुछ भी बनाओ प्रसाद हो जाता है ये गलत धारणा है गोविंदा में भी गोविंदा में भी जो भी कुछ मिलता है जरूरी नहीं हो प्रसाद है चाहे वो इस्कोन मंदिर के अंदर ही क्यों दुकान है बनाया किसने है प्रेम से बनाया है प्रेम से अर्पण हुआ है क्या है इसके ऊपर है इसलिए इसमें बहुत स्ट्रिक्ट रहना चाहिए जो स्ट्रिक्ट रहते हैं केवल सही प्रसाद लेने के लिए वो लोग की प्रगति बहुत जल्दी होती है महाराज लिखते हैं इसमें प्रभुपात को लेकिन भक्त लोग अक्सर ऐसे स्ट्रिक्ट होते नहीं कहीं भी ले लेते इतना देखते नहीं कौन बना रहा है क्या है केवल प्रसाद ले और जो बाहर की होती है ब्रेड बिस्किट ये सब जो कर्मी आइटम होती है उसमें बहुत सारा पाप कर्म छिपा है कर्मिक रिएक्शन आता है उसको नहीं ले केवल थोड़ा अलाउ किया हुआ है है और वस्तु कुछ। समय से तो मम्रा तो और ऐसी कुछ से अलाउड ऐसा मशीन की बात नहीं है तो यहाँ पे बात मशीन की चल ही नहीं रही है ना यहाँ पे बात क्या चल रही है अभी बिस्किट भी कोई ट्रेडिशनल बस वो किसी भी प्रकार से वो बनाए हां लोग ट्रेडिशनल वस्तु ही कोई बनाए लेकिन भक्त नहीं बना है। गुण गुण गुण गुण गुण रहा है तो वो थोड़ी ना लेने योग्य है तो यहाँ पे मशीन की बात नहीं चल रही है ममरा बनता है ट्रेडिशनली बनता होता है मॉडर्न में बनता भक्त ने, ने बनाया तो लेना है नहीं भक्त ने बनाया तो ममरा ले, ले सकते हैं ट्रेडिशनली भी ममरा होता था तो भक्त तो बना ही सकते हैं यदि, यदि भक्त ने भी बनाए हैं तो ले सकते हैं ऐसा था लेकिन बेस्ट है कि भक्त बनाया हो ऐसा दूध खड़े होके पीना चाहिए पानी बैठते तो उनका प्रसाद उनका हाथ का खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए इस विषय में महाराज बताते हैं माता पिता का विशेष स्थान है थोड़ा तो यदि वो लोग हम खासे कैसी चीज बना रहे हैं तो ग्रहण करना चाहिए भगवान उसको स्वीकार करते हैं ऐसे उस इस चीज़ को समझते हैं भगवान क्योंकि माता पिता ने तो यही शरीर दिया है तो उनका यह ऋण है उस प्रकार से तो इसलिए वहाँ पे जाए तो उनको मना नहीं कर सकते हैं ऐसी चीज ले सकते हैं उस प्रकार से उनको हम सिखा सकते हैं कि आप हम जब आए कम से कम तब अर्पण करो और तब कम से कम जाय मत ये तब कुछ दिन आप नियम पालन करो ऐसे तो हम भी लेंगे आप आपके हाथ का उसमें कोई समस्या नहीं ऐसा करके उनको प्रीटिंग भी कर सकते हैं सब ये ये विशेष कैसे कर सकते हैं माता पिता केस में लेकिन वो खाने योग्य होना चाहिए और अच्छा उपभोग लगाए ब्रेड बिस्किट करने कर फिर कहीं रेडीमेड आइटम्स आती है तो उसमें देखना चाहिए क्या है अंदर ना भुना हुआ चना मना किया है महाराज ने महाराज मार, ने मना किया है भुना हुआ चना कुछ रेडीमेड आइटम्स होती है तो उसमें इंग्रेडिएंट्स देखने चाहिए क्या क्या है क्या क्या, क्या नहीं है कई बार ऐसी चीज़ें होती है जो सही नहीं है तो फिर हम इवन भगवान को भोग लगाने के लिए उपयोग नहीं कर सकते रेडीमेड वस्तु और जिलेटी भगवान को और पन्न नहीं होती है मास्क के समान है हड्डियों से बनी जाती है तो जो कैप्सूल होती है ज़्यादातर तो जिलेटिन से बनी होती है जब तक कि उसमें लिखा नहीं है कि नॉन जिलेटिन कैप्सूल तो निश्चित ही जिलेटिन से बनती है इसलिए कई बार कंफ्यूजन होता है कुछ कैप्सूल में लिखा हुआ आता है जिलेटिन कैप्सूल कुछ में लिखा हुआ है नॉन जिलेटिन कैप्सूल लेकिन कुछ में कुछ लिखा नहीं आता है तो जहाँ पे लिखा नहीं आता है तो संशय है उसको यही मान के चलना है जिलेटिन कैप्सूल रेटिन कैप्सूल्स नहीं लेनी है कई बार भक्त सोचते हैं कि जो कैप्सूल को खोल करके उसका पाउडर ले लेंगे तो महाराज को एक बार ऐसा बताया महाराज बोले को पाउडर ले तो भी वही रिएक्शन लगने वाला है वो कैप्सूल बनने में ये तो कर्मिक रिएक्शन लग रहा है ना आपने तो खोल के पाउडर ले लिया तो कैप्सूल तो उपयोग हो ही गई ना इसलिए वो भी नहीं महाराज वो भी नहीं लेता कैप्सूल भी नहीं कैप्सूल को खोल के उसका पाउडर केवल कैप्सूल फेंक दिए इस प्रकार से भी है तो ये आइटम आइटम कुछ बज गए समाप्त हो गया अब ये प्रश्न अलग से लेंगे क्योंकि काफी शिला प्रभुपाध की जाए परम पूज्य गुरु महाराज की जाए